प्रश्नोत्तर दीप माला गुरु तत्व जिज्ञासा शिष्य में साधन चतुष्टय संपन्नता का निर्णय करना गुरु का कर्तव्य है या शिष्य का समाधान यह कर्तव्य दोनों का है जब शिष्य वेदांत श्रवण के लिए गुरु के पास जाएगा तो उसे यह विचार करना पड़ेगा कि मैं वेदांत श्रवण का अधिकारी हूँ या नहीं ऐसा निर्णय करके वह गुरु के पास जाएगा तब गुरु जी उसकी परीक्षा लेंगे एकाएक थोड़े ही उपदेश कर देंगे कुछ दिन तक सेवा में रखेंगे इससे उसकी परीक्षा हो जाएगी कि उसमें विवेक वैराग्य इत्यादि है कि नहीं सेवा में रखने का यही तो रहस्य है नहीं तो कोई भी उपदेश के लिए चला जाएगा जिज्ञासा गुरु के साथ सत्संग करने से संसार की आसक्ति छूटती है किसी की गुरु के प्रति आसक्ति हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए समाधान यह बात समझ में नहीं आई कि गुरु के प्रति आसक्ति हो जाती है हाँ यदि गुरु को शरीर ही मान रहे हैं तो हो सकती है इसलिए गुरु को शरीर नहीं मानना चाहिए ईश्वरों गुरु में थी मूर्ति भेद विभागिने इस श्लोक का रोजाना पाठ करने वाले भी चिंतन नहीं करते कि ईश्वर गुरु और आत्मा इन तीनों का स्वरूप एक है ये तत्व दृष्टि से एक हैं भले ही किसी को इनकी मूर्ति में भेद दिखाई दे किसी ने गुरु को सच्चिदानंद स्वरूप में नहीं देखा सामान्य शरीरधारी के रूप में ही देखा है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते नहीं तो गुरु का संग आसक्ति कैसे बढ़ा सकता है शास्त्र कहता है संगह संग त्याज्यः त्याज्य सचेतुक्त न शक्यते स सद्भि सहकर्तव्य सता संगोहि भेषज मारकंडेय पुराण संघ के सर्वथा त्यागना चाहिए संघ को सर्वथा त्यागना चाहिए यदि नहीं त्याग सकते तो सज्जनों का संग करना चाहिए वह सभी आसक्तियों का त्याग करवाने वाला है अतः गुरु और ईश्वर के प्रति जो आसक्ति है उसे भक्ति ही समझना चाहिए वह बहुत लाभकारी सिद्ध होती है जिज्ञासा क्या गुरु जी के शरीर को अवलंबन बनाकर ध्यान कर सकते हैं समाधान यद्यपि गुरु तत्व व्यापक है ऐसा ईश्वर तत्व और गुरु तत्व एक ही है फिर भी गुरु कहते हैं गुरु कहते ही यदि आपका मन व्यक्ति विशेष में जाता है तो गुरु जी के शरीर को अवलंबन बना सकते हैं साथ साथ गुरु जी का जो ज्ञान है स्वभाव है उनका जो प्रभाव है उनकी जो महत्ता है इन सब का भी चिंतन करना चाहिए यह भी चिंतन करें कि हमारे जीवन में जो कुछ उत्कर्ष हो रहा है वह गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है ऐसा करने पर आपको गुरु तत्व से कृपा का अनुभव होने लगेगा जिज्ञासा गुरु कृपा को कैसे समझें समाधान शिष्य का सच्चा हित तो गुरु ही जानता है दूसरा क्या जानेगा इसलिए कभी कभी गुरु का व्यवहार बहुत कठोर दिखता है तो भी श्रद्धालु शिष्य जानता है यह हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो रही है हमने अपने जीवन में स्वयं इसका अनुभव किया है एक बार हम अपने महाराज जी के साथ उत्तरकाशी के आश्रम में ठहरे थे वहाँ एक महीने तक हमें डांटते ही रहे उनका ऐसा स्वभाव हमने पहले कभी नहीं देखा था गलती कोई भी करे डांट हमको ही पड़ती थी हम ऊपर छत पर घूमते तो तुरंत डांट पड़ती थी वे कहते क्या धमधम की आवाज़ करते हो नीचे कोई महात्मा ध्यान भजन कर रहा होगा तो उसको विक्षेप होगा या नहीं चलना भी नहीं आता तुम्हें इस तरह एक महीना डांटते ही रहे आज उस घटना को याद करके हमको रोना आता है कि इतनी बड़ी कृपा हो रही थी उस समय यह बात अनुभव में तो नहीं आती थी पर श्रद्धा के कारण उसे सह लेता था इसलिए कोई दुर्भावना मन में नहीं आती थी लेकिन कभी कभी लगता था कि देखो बिना बात ही हमें डांटते हैं आज लगता है कि यह उनकी विशेष कृपा थी क्योंकि उनकी प्रकृति किसी को टोकने की नहीं थी ब्रह्मचारी लोग आठ बजे तक सोए रहते थे तब भी कुछ नहीं बोलते थे इसी प्रकार उपमन्यु के ऊपर गुरुजी की विशेष कृपा हुई थी वह बालक गांव से भिक्षा लाकर गुरुजी को दे देता था और अध्ययन करके गाय चराने चला जाता था गुरु उसे उस भिक्षा में से कुछ देते ही नहीं थे पंद्रह दिन बाद गुरु ने पूछा तुझे तो मैं खाने के लिए कुछ देता नहीं फिर तू मोटा ताजा कैसे दिखता है उसने कहा गुरुजी, भूख लगती है तो फिर से भिक्षा मांग लेता हूँ वे बोले गृहस्थ के ऊपर इतना भार डालना ठीक नहीं अतः ऐसा मत करना बालक मान गया पर भूख तो लगती ही थी पंद्रह दिन बाद गुरु ने फिर कहा बेटा तू तो दुबला तो नहीं हुआ क्या खाता है उसने जवाब दिया गुरु भूख लगती है तो गायों का दूध पी लेता हूँ उन्होंने कहा अरे बहुत बड़ी गलती कर रहा है दूध पर तो बछड़ों का अधिकार है तेरा नहीं कहा गुरुजी गलती हो गई पंद्रह दिन बाद फिर पूछा तो अब तक स्वस्थ कैसे है उसने कहा बछड़े जब दूध पीते हैं तो उनके मुख से काफ़ी झाग नीचे गिरते हैं मैं उन्हें पत्तों में इकट्ठा करके खा लेता हूँ गुरु बोले अरे बेटा बछड़े बड़े दयालु होते हैं तुझे ऐसा करता देख कर, वे अपने हिस्से का दूध नीचे गिरा देते हैं तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए बालक ने आज्ञा का पालन किया सब ओर से उसका भोजन बंद हो गया उसे बहुत भूख लगी तो एक दिन मदार आँख का फूल ही खा गया फूल के जहर के प्रभाव से आँख से दिखना बंद हो गया एक जगह कुएँ में गिर गया इतना आज्ञा पालन उस बालक ने कैसे किया होगा कितनी श्रद्धा उसकी रही होगी अब गुरु कृपा को देखो गुरुजी जी उससे खोजते खोजते उसकी आवाज़ सुनकर कुएं के पास पहुँचे और पूछा तो उसने सब घटना बताई गुरुजी ने उससे इंद्र सुक्त का पाठ कराया इंद्र आए उसे एक माल पुआ दिया और कहा इसको खा ले सारी विद्याएं तुझे प्राप्त हो जाएंगी उसने कहा मैं गुरुजी को दिए बिना कुछ नहीं खाऊंगा। इंद्र ने कहा मैंने पहले तेरे गुरु को भी दिया था उन्होंने तो अपने गुरु से पूछे बिना ही खा लिया था उपमन्यु ने कहा उन्होंने क्या किया यह मैं नहीं जानता पर मैं उन्हें दिए बिना खा नहीं सकता उसकी निष्ठा और गुरु भक्ति से इंद्र प्रसन्न हो गया उसी समय सारी विद्या उसे प्राप्त हो गई गुरु का व्यवहार ऊपर से तो बड़ा कठोर दिखता था परंतु इसे क्रूरता कहेंगे अथवा कृपा डॉक्टर पेट फाड़ता है तो उसमें कृपा ही रहती है क्रूरता नहीं गुरु के किस व्यवहार में कैसी कृपा अनुचित है इसे समझना बड़ा कठिन है कोई श्रद्धालु गुरु भक्त ही इसे समझ सकता है